ब्रह्म विज्ञान केन्द्र श्री कौला शासम के पंचम पीठाधीश्वर ब्रह्मलीना साई प्रेमपुरी महाराज जी के सत्य संकल्प से स्थापित यह अध्यात्म विद्या विद्यावन मुंबई में प्रातः नित्य स्वाध्याय प्रवचन कार्यक्रम चल रहा है अब विशेष कार्यक्रम है श्रीमद भगवत गीता ज्ञान यज्ञ प्रारंभ में ब्रह्मली पूज्य स्वामी जी के द्वारा रचित तो ब्रह्मास्मला में, में से पांच पांच फ्लो का पाठ मिलकर करेंगे इकहतर से कर्मा कुरपेक्षा नोपेक्षा न तटस्थता अत यहां तथो ब्रह्मास्म निश्चित न्यमे ना लौकि वैदिकी क्रियां तो ने जीवनाशासी मरणशा मे न ततो ब्रह्मास्मि ब्रह्मास्मचित लामी सम प्रसन्नता सदा सरस ब्र्मास्तो मुंचतु वज्रा द्रवंत चाद्रो द्रव आभ्या मेक्षति ततो तथ्स्व निश्चित ततो निश्चित हूँ गीता ज्ञान यज्ञ में कल सायकाल सत्रह में दशमाध्याय के उन्नीसवा श्लोक तक हुआ था अर्जुन का प्रश्न है परम ब्रह्म पवित्र अत्यंत है देवर्षि नारद ऋषि सौ मुनि सब कहते हैं आप भी स्वयं कहते हैं, मैं बिल्कुल सत्य मानता हूं किन्तु तो ये आपके जो विभूति ऐश्वर्य है जिन विभूति से सारे लोग व्याप्त होकर के आप का है ये सब पूरा पूरा मुझे कहिए, मैं सुनना चाहता हूं और किस प्रकार आपका ध्यान में कहा किस रूप से ध्यान करूं, किस किस पदार्थ में मैं कैसे ध्यान करूं विस्तार पूर्वक आपके जो ऐश्वर्य शक्ति ऐश्वर्य शक्ति है विभूति उसको कहिए ध्येय पदार्थ जितने उनका विस्तार विभूति विस्तार भी कहिए विरो जनार्दन कहकर के प्रार्थना करने पर भगवान ने कहा हंत तह कह रहा हूं सुनो आप विभूति कहूंगा किन्तु तो प्राधान्यत तो, प्रधान प्रधान कहूंगा अब तुमने कहा अशीर्षत पूरा पूरा करने के लिए अशीर्षत वर्षो तो सतह आप सौ वर्ष कहेंगे तो भी समाप्त नहीं होगा हाँ प्रधान प्रधान कुछ विभूतियों ईश्वर में कहता हूं क्योंकि विस्तार का अंत यही नहीं अनंत विस्तार है अब यहां प्रथम उपदेश करते सबसे श्रेष्ठ उत्तम अधिकारी के लिए उपदेश करते हैं पूर्वाधि द्वितीय अधम अधिकारी के लिए दोनों में जो समर्थन है उसके लिए अधमों के लिए आगे कहेंगे पहला उत्तम अधिकारी के लिए ये कहते हैं हम आत्मा गुडाकेश हुडा के सर्वभूताशित सर्वभूताशय मध्य आमादेश मध्य भूता नूता चम गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित आमादेश भूति भूता है हे गुडाकेश संबोधन बहुत अर्थ है गुड़ा कैसे कहा तो घन कैसे भी होता है गुड़ा कैसे कहा निद्रा को जीतने वाले जीत निद्रा निद्रा को जीत लेने वाला कोई सरल नहीं है इसलिए ये संतो अधिकारी हो तुम्हारे लिए ही उपदेश से अहम आत्मा सर्वभूता से तो सर्वेशा भूता नाम आश्रय सारे प्राणियों के हृदय में मैं हूँ आत्मा रूप से अहम आत्मा मैं आत्मा हूँ सारे हृदय में थे आत्मा में ही हूँ सारे जीव के अंदर जो हृदय में आत्मा है वही मैं ही हूँ मेरे से बिना कोई ही नहीं यही उपदेश है आपके हृदय में परमात्मा ही है परमात्मा ही है आत्मा ही है आत्मा से अलग नहीं आत्मा अलग परमात्मा अलग नहीं अहम सारे के हृदय में आत्मा हूं प्रत्येगात्मा इसी रूप से ध्यान करना जो प्रत्येक आत्मा हुई मैं ब्रह्म परम ब्रह्म का ध्यान करने के लिए सर्वत्र परम ब्रह्म कहेंगे पहले तो आत्मा रूप से स्थित है सौसे निकटतम है अपने स्वरूप ही इसलिए मैं ही में परम ब्रह्म यही ध्यान करने आये उत्तम अधिकारी कहते अपने स्वरूप आत्मा रूप से मैं हूं तुम्हारे आत्मा तुम आत्मा हो तुम्हारे आत्मा तुम अलग आत्मा अलग नहीं आपके हृदय में जो आत्मा है वो मैं ही हूं अर्थात जो हृदय में आत्मा जिस आत्मा से आप आत्मा वाला जिसको कहते मेरे आत्मा मेरी आत्मा में आपके स्वरूप होते हुए आप मेरी आत्मा देहादिमाम बुद्धि करके आप कहते हो वही आत्मा में ही हो त्रयोदश अध्याय में कहेंगे क्षेत्रज्ञ उनमाम भी सब क्षेत्रज्ञ हूं आत्मा में ही हूं सर्व भूता से सारे भूत के आत्मा मैं ही हूं ये उत्तम हम अस्मी परम ये चिंतन करने के लिए उत्तम अधिकारी के लिए कहते हैं जो की चिंतन नहीं कर पाते हैं मैं ही परमात्मा उनके लिए मध्यम अधिकारी के लिए कहते हम आदिश्च मध्यम च भूताना मंत्र मैं आदि सबके कारण उत्पत्ति कारण आदि शव का उत्पत्ति जग जन्मादि कारण में इसे ध्यान करो और मध्यम च मध्यमे रक्षा करने वाले स्थिति पालन करता में हूं भूता नाम प्रलय कर्ता में हूं जन्मशत जगजन्मादिकरण तम ब्रह्म सूत्र माया ब्रह्म काल क्षण जन्म अस्य अगत जगत के जन्म तिथि भंग प्रलय जहां से जगत जन्मादि कारण तुम जन्म कारण स्थिति कारण प्रलय कारण ऐसे तो जन्म उत्पत्ति के कारण ब्रह्मा स्थिति कारण विष्णु प्रलय के लिए शिव शम्भ ऐसे तीन वेद करते हैं प्रलय के लिए शंभु शिव को कहते हैं किंतु तो एक ही तत्व तो है माया विशिष्ट चैतन उपाधि के भेद से अलग अलग नाम हो जाता है वही जन्म का कारण यथो वाई मानी भूतानी जायंत ये न जाता नहीं जीवंती यद प्रयंत अभिशमी सन्ती तद विजिज्ञास तद ब्रह्म तैतरे उपनिषद माया सारे भूत जिससे उत्पन्न होते हैं जिसके द्वारा जीवित रहते जिन पालन करता और यद प्रयंती प्रलय काल में जिसमें लीन होते हैं तादात्म्य प्राप्त करते वही ब्रह्म उसको जानो अर्थात जन्मादि कारण ही पर ब्रह्म है यही परमात्मा का ध्यान करना है जो जगत तो उत्पत्ति का कारण और स्थिति का कारण पालन करता और जो प्रय करने वाले वही पर ब्रह्म ऐसे ध्यान करना उत्पत्ति स्थिति लय कारण तुम सबका यही परमात्मा है इसी प्रकार ध्यान करो ये मध्यम अधिकारी के लिए कहा सबको बोलो अहमात्मा सर्वभूताश आदित्य मध्यम चूता नाम ची अधम अधिकारी के लिए कहते हैं उत्तम अधिकारी मध्यम अधिकारी हो गया अधम अधिकारी के लिए अलग रूप से ध्यान करने के लिए कहते हैं इस रूप से मेरा ध्यान करो आदित्या नाम हम विष्णु आदित्या नाम विष्णु ज्योतिषांग रिंशुमान ज्योतिषांगरंशु मन मरीचिर मरुतामस्मी मरीचि मरुतामस्मी नक्षत्रा नाम शशि नक्षत्राणाम शशि आदित्या विष्णु ज्योतिषांगरंशु मान मरीचिर मरुतामस्मी आदित्य नाम अष्णु हूँ आदित्य में मैं विष्णु रूप से हूँ अथा द्वादश आदित्य होते हैं बारह मास में अलग अलग आदित्य का नाम आदित्य द्वादश होते हैं उनमें विष्णु नाम का आदित्य मैं हूँ अर्था विष्णु नाम आदित्य का ध्यान करो परमात्मा में विष्णु नाम आदित्य रूप से ध्येय मेरा ध्यान करो और ज्योतिषाम जितने ज्योति प्रकाशक है सारे प्रकाश में अंशुमान रवि अंशुमान किरण वाले सूर्य में हूं सारे प्रकाश ज्योति में सूर्य सा, रूप से ध्यान करू मरुताम अस्मी मरीची मरुतगण सात गण मरुत में सात सात उनचास मरुत आवह प्रवह विवह परावह उद्व संभ परिवह ऐसे नाम है जितने मरुतगण उनमें मरीच नाम क में हू देवता मरीच नाम देवता देवता देवता विशेष है मरु देवता में हूँ नक्षत्राणाम नक्षत्रा मध्य शशि चंद्र चंद्र को नक्षत्र नहीं कहते ग्रह कहते तो नक्षत्र जे प्रकाश करते हैं उनमें रात में शशि चंद्र में हू दिन में प्रकाश करने वाले सूर्य में हूं अर्थात मैं हूं कहते सिर्फ से मेरा ध्यान करू अभी ध्यान करने के लिए अधम अधिकारी अधम उत्तम मध्यम के अभियान किस यह अधम नहीं कि सामान्य लोके के में अधम सामान्य लोके में तो बहुत उत्कृष्ट है जो ध्यान करते हैं परमात्मा का बहुत श्रेष्ठ है उदारा सर्वे सब उच्च श्रेष्ठ है अधम क्या का अक्ष कि अध किसी अभिप्राय से जो सर्वभूत में आत्मा मैं ही हूं ऐसे चिंतन करने वाले उत्तम है और जगत ऐसे परमात्मा चिंतन करने माले मध्यम है जब इस रूप से चिंतन व्यापक रूप से नहीं करते तो विष्णु आदित्य में विष्णु रूप से परमात्मा उनका ध्यान करें प्रकाश में सूर्य रूप से ध्यान करें सूर्य नारायण भगवान मरुद में मरीच नाम को नक्षत्र में रात में चंद्र रूप से परमात्मा आये ऐसे ध्यान करें द्वादश आदित्य विष्णु शक्रह हरियमा धाता त्वस्टा पूषा विवस्वान, सविता, मित्रो वरुण सादित्य के द्वादीदी प्रदान करते विष्णव नमः नमस्कार करते शक्रा नमः हरमणे नमः दात्रे नमः त्वष्ट्रे नमः पूे नमः विवसत नमः सवित्रे नमः मित्राय नमः वरुणा नमः अंसा नमः भगाये नमः द्वादश सब को नमस्कार करते विष्णु रूप से मेरा ध्यान करे इसी प्रकार ध्यान करने के लिए अलग अलग रूप से मैं मैं सर्वत्र हूँ इस प्रधान इसी रूप से मेरा ध्यान करे श्लोक बोलो आदित्या ज्योतिषांग्रविशु मरीची मृता वेदना वेदना देवानामस्सव देवास्सव इंद्रििया मनस्चास् इंद्रिया मन भूता चेतना भूता चेतना देवादस्वाना वासव इंद्रिया मनसचास्ता वेतना वेदा मध्य साम वेदोस्मी मैं सामव वेद रूप वेद का ही ध्यान करो मैं परब्रह्म रूप से सामवेद रूप से मे हूं ईश्वरीय में हूं देवानामस्मी वासव इंद्र देवता में रुद्र आदि इत्यादि देवता में मैं इंद्र रूप से हूं देवराज इस रूप से मेरा बयान करे इंद्रियाना मनुष्य स्मी पांच ज्ञान पांच कर्म इंद्र और मन के दिन हो गए ग्यारह में से एकादश मेंद इंद्र में संकल्प विकल्प मन में हूं भूताना अस्म चेतना भूतान प्राणी में चेतना कार्यकर्ण संघात में बुद्धि बुद्धिवृत्ति है जिसमें चेतन की अभिवृत्ति होती वो चेतना में ही उसको चेतना शब्द से कहते अंतगण में चैतन्य का प्रतिम्ब होता है वो चेतना में हूं बुद्धि वृति चेतना जिसके कारण हम कहते चेतना पत्थर दीवाल को चेतना नहीं कहते क्योंकि उसमें अंतगण नहीं बुद्धि वृति नहीं चेतन की अभिव्यक्ति नहीं होती चेतन की जहां अभिव्यति होती बुद्धि बुति इसको कहते चेतना चेतना जहा है वो चेतन होता है शुद्ध ब्रह्म सबके अंदर बाहर बराबर है तो पत्थर दीवारों को चेतना नहीं कहते क्यों वहाँ चेतना नहीं है चेतना बुद्धिवृत्ति अंतग्रण का परिणाम बुद्धिवृत्ति चेतना जिसमें चैतनिक अभिव्यक्ति होती वो चेतना नहीं होने से उसको जड़क कहते चेतना नहीं हाँ श्लोक को बोलो वे दाना वेद इंद्रिया मन भूता चेतना रुद्राण शंकर रुद्राण शंकर वित्सो यक्ष रक्षसा वित्सो यक्ष रक्षस वशूना पावश्चास्शूना पावक मेरुशिखरीम मेरुशिखरिम रुद्रां शो यक्ष पशूना पावक मेरो शिखरी राम रुद्राणाम शकर रुद्रमेंदश रुद्रि शंकर शंभुप रुद्रमें यक्षसा वित्ते यक्ष राक्षस मेंेश मेरा ध्यान करें वसूना पावक आठ वसु पावकूपअग्निप वसुमे मेरु शिखरी नम हम शिखरी नाम शिखर जन्मे उसको कति शिखरी उच्चाओ बढ़ने वाले शिखर शिखर वाले शिखर मेरु पर्वत शिखरिणाम मध्य मेरू पर्व तब से ध्यान में हूद्र एकादश हे वीरभद्र शंभु गिरीश अजय कपाद अहिर्वधन पिनाकी भवानी सपाली दिक्पति स्थानु रूद्र एकादश रूद्र में शंकर रूप रूप गिरीस जिसको कहा गया वो तो मैं हूं नहीं गिरीश नहीं शम्भ वीरभद्र के आगे दूसरा है शंभु शंकर है शंभु ऐसे सौ का एक, एकादश नाम है तो शंकर शंभु रूप में हूं और अक्ष राक्षस में कुबेर में हूं आठ वसु आठ वसुए ध्रुव अध सोम अन अनिल प्रत्युष प्रभा यह आटे बसु इसमें पावक अनिल अग्नि रूप वसु में हूं शिखर में मैं रू में हूं अर्थात ईश्वर रूप से मेरा अर्जुन ने पूछा के सु चिंत्योशी किस किस पदार्थ में आप ध्येय ध्यान करना है भगवान क्वर रूप से चिंता न करो सारे एकादश रुद्र में शंकर शुभ रूप से मैं मेरा ध्यान और अक्षय राके से जितने उनमें मैं बीते कुबे रूप से, से हूँ मेरा ध्यान करो आठ बस मई पावक अग्नि रूप वसु में, में हूँ ध्यान करो शिखर वाले ऊंचाई पर्वत है सौ में मेरू पर्वत में हूँ ईश्वर से में हूँ श्लोक बोलो रुद्र नित्ते हमदस मुख्य मुख्यम विधि पाथ बृहस्पति विधि पाथ बृहस्पति सेनानी नमह स्कंद सेनानीम स्कंद सरसास्गर सरसास्गर मुख्य पात्र बृहस्पति सेनाध सरसास्गर पुरोदशा च मुख्य माम विद्धि बृहस्पति हे पार्थ वृद्धा सत पात्र बृहस्पति माम विद्धि मैं बृहस्पति होदशा पुरोहित राज पुरोहित जितने राज पुरोहित मुख्य प्रधान है पुरोहित मैं हूँ क्योंकि वो इंद्र का मुख्य पुरोहित है इसे पुरोहित मैं बृहस्पति है हूँ सारे पुरोहित मैं बृहस्पति रूप इंद्र के जो पुरोहित बृहस्पति मैं हूँ इस रूप से मेरा ध्यान करो सेनानी नाम सेनापति भी सब सेना में सेनापति होते है सारे सेनापति में स्कंद हूं देवताओं के सेनापति स्कंद कार्तिक भगवान है सुंदर्भ हू इस से मेरा ध्यान करो कार्तिक भगवान के भक्त बहुत दक्षिण में बड़े बड़े मंदिर है बहुत ध्यान करते हैं बहुत पूजा होती कार्तिके की गणेश के भी पूजा करने वाले होते उधर कार्तिके के, के बहुत है सरसा मश में सागर है जितने देव का द्वारा रचित तो खात सरा सरासी सागर समुद्र ही में हूं इस से मेरा ध्यान करो समुद्र रूप से परमात्मा का ध्यान सागर समुद्र में सारे तीर्थ संसार हसार यानी तीर्थन ताीर्था सागर सागर यानी तीर्था दक्षिणे संसार में जितने तीर्थ हे सब तीर्थ समुद्र में हे परमात्मा कहते सरसा मी सागर सागर रूप से मैं ध्येय मेरा ध्यान करो जितने तीर्थ सो समुद्र में और सागर यानी तीर्थानी विप्र पादे से दक्षिण है जो ब्रह्मज्ञानी, ज्ञानी विप्र ब्राह्मण मुख्य ब्राह्मण उसके दक्षिण पाद में सब तीर्थ है इसलिए ज्ञानी के चरण सेवा चरणाम ग्रहण करते हैं तीर्थ स्नान तीर्थ दर्शन तीर्थ पूजा का फल प्राप्त कर लेते हैं समुद्र का भी यहां समुद्र समुद्र खाली घूमने फिरने देख लेके नहीं कभी परमात्मा रूप से ध्यान ऐसे कभी विशेष दिन में स्नान रोज नहीं कर पाए तो विशेष दिने में स्नान जिसे अब सोमवती हम आपसे गई मैं बताया था एकादशी संक्रांति पूर्णिमा आदि जब कई भी मिले स्नान करे स्नान करके ध्यान करे पूजा अरे कभी स्नान करते समय केवल समुद्र नहीं कहीं भी तीर्थ स्थान में गए स्नान करते समय बहुत लोग पहले प्रवेश प्रभीश्र कर लेते पैर चरण को अपने पैरों अंदर घुसा दिया बाद में प्रणाम करते पुष्प देते स्नान करते पहले अपने चरण स्पर्श नहीं कराये पहले प्रणाम करें उसके बाद अंदर घुसे सावधान नहीं समुद्र लहर जाते समय पहले हाथ में लेकर के थोड़ा सिर में डाल लें और उसके पहले दूर से प्रणाम करें प्रणाम करके फिर आगे जाए पानी आते तोल दे करके कहीं भी नदी कहीं सरोवर कहीं स्नान करते है तीर्थ में जो पहले जल लेकर के थोड़ा सिर में लगाए आचमन करें प्रणाम करके फिर उसमें प्रवेश करें और तीर्थ स्थान में मंदिर में जाते तो स्नान करके जाते स्नान के बिना इसलिए कुछ महापुरुष ऐसा करते हैं गंगा जी जायेंगे तो पहले घर में स्नान करके जाएंगे गंगा माता देवी प्रत्यक्षित तो गलो गंगे बती ऐसे स्नान के बिना जाने पर गंगा माता कृपा करती है सब कृपा करते हैं नदी फिर भी स्नान करके जाए और गंगा जी स्नान करने के बाद आकर फिर घर में स्नान करे सामने आकर के <laughs> नहीं गंगा जी स्नान करने के समुद्र स्नान करने के बाद में स्नान करते रेत लग जाता है जो जानते हैं उनको शरीर में रेत नहीं लगता है और जो नहीं जानते पूरा रेत रेत शरीर में भर जाता है जाल हरी है। तो जा समुद्र स्नान के बाद अलग हो गंगा स्नान तीर्थ स्नान में उसके बाद आकर स्नान नहीं करना चाहिए बाद में दो चार घंटा बाद में दोपहर में कभी स्नान करना है वो अलग बात है किन्तु तुरंत आकर स्नान करके गंगा स्नान किया फिर आकर घरों में साबुन जो गंगा जल लगा सर में उसके भी निकाल दिया गंगाजी के जल धूलि कुछ लगा हुआ तो पवित्र रहे <coughs> तो समुद्र भी परमात्मा भी परमात्मा के रूप है परमात्मा के समुद्र में ध्यान सर्वसामस में सागर ये भगवान कह रहे है अर्जुन ने पूछा केसु केसु भावेश चिंतियो से भगवान मया मैं आपका चिंतन ध्यान किस पदार्थ में कैसे करूं तो बता तो दे समुद्र ऐसी समुद्र में हूँ वही ध्यान करो स्लोक बोलो पुरोध सा मुख्य मृद्धि पात बृहस्पति नानी नाम स्क सरसास्त सागर महर्षि भृगुर महर्षिनाम भृगुर क्षर गिरामस्कना जोस्मे यं जोस्मे स्थवरा हिमाल स्थवराण हिमाल महर्षीण गिरामस्मेम्क्षर यं जोस् महर्षियामय भ्रुग में ही भृगु नाम को तो महर्षि ऋषि शब्द कहते ऋषियों मंत्र द्रष्टारे स्थित होने पर मंत्र का ज्ञान होता है ऋषियों को मंत्र के द्रष्टा दृष्टा शब्द का देखना चाक्षुष आत्मा बारे द्रष्टव्य दर्शन सदृशता ज्ञानार्थक होता है चक्र देखने के लिए भी पश्यती दिश्यती कहते हैं और आत्मा का दर्शन है तो ज्ञान इसी प्रकार मंत्र के दृष्टा अर्थात मंत्र का आंक देखेंगे नहीं ज्ञाता समाधि में स्थित होते हैं उनका मंत्र का ज्ञान होता है वेद मंत्र का और अन्य मंत्र का ज्ञान होता है तब तो वो बताते हैं किसी सिद्ध करने के लिए मंत्र किसी मंत्र किसी देवता का ये परम्परा ऐसे रहती ऋषि लोग को ज्ञान होता है वही में बताते हैं और वेद मंत्र का कभी कभी लोप होता है मंत्र ऋषि लोक बताते हैं मंत्र दृष्टा ऋषि और महा मा, थे थे। महान महंत ऋषि जब महान ऋषि महर्षि महर्षि में भृगु नाम के महर्षि में हूं महर्षि नाम भृगु रह साथ सप्तर्षि मंडल उत्तर दिशा में ध्रुव नक्षत्र की चार तरफ भ्रमण करती है उसमें महर्षि क्रतु पुलस्ते अत्रिरा वशिष महर्षि भी, भी ये महर्षि में भृग रूप में हूं इसमें भूग रूप से मेरा ध्यान करें गिरा एक अक्षर गिराम गिर वाणी शब्द शब्द है पद रूप पद वर्णन नहीं लेना पद एकम अक्षरम एक ओंकार रूप अक्षर हूं ओंकार में उ, अ मिलाकर वो होता है और शब्द है से स्थूल प्रपंच प्रपंच अभिमानी प्रपंच अभिमानी में स्थूल सर अभिमानी व्यस्ति का नाम होता है विश्व एक एक स्थूल स्वर्भिमान करने वाले का नाम विश्व होता है सारे स्थूल स्वर्ग मिलाकर के स्थल प्रपंच अभिमानी का नाम विराट वैश्वान होता है उसके बाद ऊ का स्वप्न में ये जागृत अवस्था से लेना सूक्ष्म प्रपंच सूक्ष्म प्रपंच अभिमानी ऊसे लेना सप्न अवस्था में सूक्ष्म प्रपंच के अभिमानी अलग, um अलग अलग सूक्ष्म शरीर के अभिमानी आप चेतन आत्मा है कभी कारण शरीर में अभिमान कभी सूक्ष्म से अभिमान कभी स्थूल शरीर अभि में अभिमान जागृत प्रपंच स्थूल शरीर में अभिमान करने वाले का एक आप विश्व है देह का मैं मानते हूं जागृत प्रपंच में मानते हूं मेरा और जब सूक्ष्म प्रपंच सूक्ष्म सारे में आपका अभिमान होता है तो आपका नाम हो जाता है तेजस आप तेजस आत्माए शास्त्र में इसे कहा गया नाम होता है कौन बुलाएगा वहां कहेगा व्यवहार का नाम शास्त्र में व्यवहार होता है तैजस शब्द से कहा जाता है असुश्रुति अवस्था में कारण शरीर में अहम अभिमान करने पर आपका नाम होता है प्राज्ञ वही आप चेतन आत्मा है जो स्थल सूक्ष्म शरीर कारण तीनों अभिमान रहित तो हो जाए तीनों से विलक्षण चतुर्थ है स्वरूप चतुर्थ को तूरीय कहते हैं तूर्य शब्द का अर्थ ही चतुर्थ है वो जागृत स्वप्न सुश्रुति किसी में अभिमान नहीं है स्थूल सूक्ष्म कारण किसी में अभिमान नहीं है उसे विलक्षण है वो शुद्ध चेतन है जिस प्रकार के नाम एक एक अलग अलग व्यक्ति व्यस्टिस्व अभिमान करने से विश्व व्यक्ति व्यस्टि सूक्ष्मि मित्र अलग अलग अलग अलग, अलग, अलग सूक्ष्म अभिमान करने वाले का नाम और अलग अलग कारण स्वर अभिमान करने उन पर प्राज्ञा हुआ समस्ती थूला प्रपंच थूला स्वराभिमानी का नाम विराट वैश्वानर और समस्ट सूक्ष्म शरीर अभिमान का नाम हिरण्य गर्भ इसको सूत्र आत्मा कहते समि कारण शरीर कारण उपाधि युक्त माया विचिष्ट चेतन ईश्वर है ईश्वर को कारण अभिमान्य शब्द से नहीं कहते क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ है उनका अभिमान नहीं होता है तो माया विशिष्ट चेतन वही कारण शरीर अभिशिष्ट ईश्वर है वही शुद्ध जो कारण माया किससे विलक्षण वस्तुत माया ब्रह्म में चेतन में अभ्यस्त कल्पित है। शुद्ध चिन्ह ब्रह्म माया से विलक्षण माया से परे अक्षरात परत पर अक्षरे माया सारे कार्य की अपीशा पर उससे भी परे पर निर्माया रहित शुद्ध हे निर्विशेष परम ब्रह्म वो शुद्ध जब को वहां भी तुरिया वो तूर्य ब्रह्म अवाच्य ह किसी शब्द का वाच्य नहीं है सूर्य शब्द से कहते चतुर्थ चतुर्थ क्या तीन है थोड़ा थूल कारण अभिमानी को तीन लेकर रेखे चतुर्थ कहा गया बाह्य जागृत स्वप्न सुश्रुति तीन अवस्था ये अज्ञान के अंतर्गत है। कारण उपाधि अज्ञान उसके कार्य जागृत सप्न इस अज्ञान में माया से ही माया से तीन हो गया विश्व तेजस प्राज्ञा कहो व्यष्टि को, को ले करके, अथवा समष्टि को ले करके, विराट वैश्वान रह एक हिरण्य गर्भ और ईश्वर ये तीन से विलक्षण का नाम चतुत्व किया इसे शास्त्र में कहते है माया संख्या तूर्य ये तूर्य जो चतुत्व माया संख्या कोई शादी विवाह के बाद किस महिला के महिला का पुत्र नहीं हुआ तो दुखी थी सब सोता सोती थी पुत्र हो जाए पुत्र हो जाए लोग उनको उसको बंधिया बंधिया करने लगे और रात में सपना देखा उसके तीन पुत्र हो गए तीन पुत्र हो गए तो बड़ा खुश है बाद में परमात्मा के पास एक पुत्र हुआ उसका नाम क्या रखेंगे उसका नाम रखा तुरियो तूर्य का था चतुर्थ चतुर्थ पुत्र, पुत्र है ना कितने प्रथम पुत्र है चतुर्थ पुत्र है भूल के तीन पुत्र हुआ था पहले सप्न में अभी अभी जो पुत्र हुआ चतुर्थ हुआ ना प्रथम हुआ प्रथम ठीक है प्रथम हुआ किन्दु नाम तुरिया माया संख्या तूर्य माया संख्या कल्पित संख्या को लेकर के तुरिया चेतन को हम तुरिया कहते हैं ना शुद्ध चिन्ह मात्र को तूर्य कहते तूर्य क्या ये तो अद्वितीय है उसे बिना कोई है नहीं चतुर्थ कैसे होगा सूर्य शब्द का था चतुर्थ चतुर्थ होने के लिए पहले तीन होनी चाहिए तीन नहीं हो तो चतुर्थ कैसे कहेंगे अद्वितीय ब्रह्म चतुर्थ कैसे होगा तो चतुर्थ जो कहा जाता है माया संख्या माया संख्या से माया से ही विश्व तैय से प्राज्ञ अथवा हिरण्य ये तीन ले करके जागरण सपन सुश्री तीनों को लेकर के चतुर्थ कहते वस्तु तो अद्वितीय है ओहकार ब्रह्म कहकार ब्रह्म का वाचक है और प्रतीक है एक शब्द होता है एक वाचक और, और एक प्रतीक वाचक जैसे पुष्प शब्द वाचक है इसलिए ये वाच्य अर्थ है ये क्या मेरे हाथ पर है पुष्प क्या है पुष्प क्या है पुष्प शब्द है मेरे हाथ पर पुष्प शब्द है आप लोग पुष्प कहते हैं पुष्प अर्थ क्या है मेरे हाथ पर क्या है बोलो फिर हैं? है क्या पुष्प शब्द का जो अर्थ है ये मेरे हाथ पर है जो हाथ पर है पुष्प शब्द नहीं पुष्प शब्द का अर्थ है इसको कहते है वाच्य पुष्प शब्द का जो अर्थ है मेरे हाथ पर इसको कहते है वाच्य इसका वाचक शब्द क्या होगा पुष्प पुष्प शब्द है वाचक और में है वाच्य अर्थ हाथ में शब्द नहीं वाचक नहीं वाचक पुष्प शब्द तो मुख्य में आप उच्चारण करते समय मेरे हाथ पर क्या है पुष्प शब्द का अर्थ है उसको वाच्य कहते हैं शक्य कहते वाच्य कहते हैं तो ओंकार है वाचक पर ब्रह्म का ओंकार से कहा जाता है यद्यपि ब्रह्म अवाच्य है तो लक्षिणा के द्वारा कहा जाता है इसलिए वाचक कहते हैं ओंकार को और जैसे सालग्राम विष्णु के पूजा करने के लिए प्रतीक है वाचक नहीं विष्णु भगवान का वाचक सौत विष्णु है नारायण है सालग्राम नहीं सालग्राम है प्रतीक एक प्रतीक में आलम्बन उसमें विष्णु भगवान की पूजा होती है तो जिस प्रकार सालग्राम है प्रतीक है प्रतीक विष्णु भगवान विष्णु भगवान के वाचक शब्द क्या है विष्णु देखो विष्णु भगवान का अर्थ अलग है जो शंकर चक्रकर्धा पदारी विष्णु शब्द हो गया नारायण विष्णु शब्द हो गया वाचक और प्रतीक क्या हुआ शाला किंतु किन्तु है ब्रह्म का वाचक भी है ब्रह्म का प्रतीक भी है ब्रह्म का प्रतीक भी ओंकार कौन सा ओंकार ब्रह्म का प्रतीक ही मालूम है ओम इति शब्द ओम इत काक्षर ब्रह्म जो कहीं लिपि ओंकार करते है ना कहीं ध्यान बहुत स्थान में ध्यान सिखाते ध्यान करते कराते मेडिटेशन करते वहां देखो ओंकार लिखा होगा विजय से तो ध्यान करते हैं, किसका ध्यान करते है? ओंकार लिपि का ओंकार जो प्रतिक ब्रह्म का है वो लिपि नहीं है ओम शब्द है शब्द स्वीयमान श्रवण इंद्र के द्वारा गहन होता है उसको कहते शब्द जो चित्र प्रतीक ओंकार का एक चिन्ह कर देते हैं वो कान से सुनाई पड़ता है सुनाई पड़ता है दिखता है जो वो नहीं प्रतीक पर ब्रह्म का पर ब्रह्म का प्रतीक ओम शब्द वो ओम शब्द को हम प्रतीक के द्वारा शब्द का ज्ञान होता है जैसे लिखा है पुस्तक में पुस्तक में सब अक्षर शब्द लिखा है न नहीं जो दिखता है प्रतीक प्रतीक प्रतिक के द्वारा शब्द का ज्ञान होता है तो ध्यान करते समय प्रतीक सामने दिखता है वो ध्येय नहीं प्रतीक वर्त ओम तो शब्द ओम, ये जो शब्द है वह ब्रह्म का ध्यान करने का है जो लिखा जाता है वो चिन्ह प्रतीक प्रतीक है लिपि लिपि ध्येय नहीं है प्रतीक कौन है शब्द जो लिपि लिखते है बिजल में प्रकाश होकर के कहीं लिखते हैं कहीं भी शब्द में वो लिख देते हैं वो जो लिखा गया वो लिपि है किन्तु जो वाचक है ओंकार वही ओंकार शब्द उनका प्रतीक है ओंकार शब्द इसलिए सारे शब्द में सारे, है वो गेरा मश्मी एक अक्षर एक अक्षर ओंकार में हूँ ओंकार सारे पद में ओंकार शब्द ओंकार मंत्र भी होता है कि ये मंत्र जपने के लिए जिसका अधिकार वो जपता है और जिनका वेद यज्ञ भीत संस्कार नहीं होता है यज्ञ भी तो नहीं रखते हैं तो ओंकार के साथ मंत्र जपने का भी अधिकार नहीं है बहुत लोग को नहीं जान करके देते हैं लोग नहीं जानते जप करते हैं जब यज्ञ भी तो नहीं है यज्ञ भी तो संस्कार नहीं ब्राह्मण भी हो यदि यज्ञवित्त संस्कार जो होता तो नहीं हुआ गायत्री मंत्र ओंकार घटित मंत्र जपने का अधिकार नहीं केवल ओंकार तो छोड़ो तो सन्यासी के लिए किंतु ओंकार के साथ जो नम शिवाय के साथ ओंकार मिला देते हैं नमो नारायण के साथ ओंकार नमो भगवते वासुदेवाय उसमें साथ ओंकार ओंकार मिला के जो मंत्र हो जाता है उसको जपने के लिए अधिकार होता है जब यज्ञवित्त संस्कार हो, हो सिक्का रखे शुद्ध होकर ब्राह्मण होने पर भी यज्ञ संस्कार जब तो नहीं हुआ वैदिक मंत्र जप करने का अधिकार नहीं है और संस्कार होने के बाद यज्ञ नहीं रखता है एक बार यज्ञ भी तो संस्कार हुए उसको फेंक दिया जप करेगा ओहकार के साथ तो वो भी अधिकार नहीं है कभी आते हैं लोग ब्राह्मण लोग अभी बहुत स्थान में कहीं कहें तो यज्ञ रखते है ऐसे स्थानों में कहीं हैं? आते हैं ब्राह्मण भी यगम्विता नहीं रखते उनको मालूम नहीं होता है यज्ञ कभी हमारे संस्कार हुआ या नहीं हुआ किंतु नियम है यज्ञम वि संस्कार की बिना विवाह भी नहीं कर सकता है श्राधा आदि करने के लिए पितरों को कुछ करने के लिए अर्पण करने के लिए देवता में कुछ संकल्प करके पूजा करने के लिए जने होना चाहिए ब्राह्मण तो पहले ऐसे करके जने पहनाते हैं विवाह करने के लिए भी यज्ञ भी तो हैं किंतु विधिवत संस्कार समय करने के लिए यज्ञपित्त में जितने समय लगता है इतने समय नहीं दे पाते है विवाह के लिए समय जितने नहीं दे पाते हैं क्योंकि नाचने कूदने के लिए बहुत समय चाहिए और विवाह कर्म करने के लिए उनका किसके पास समय है वो नहीं देते हैं तो बेचारा ब्राह्मण पंडित क्या करेंगे एक घंटा दो घंटा और जल्दी कैसे कर दिया जो यज्ञ संस्कार अलग से होता है इसे विवाह करने वाले को पता नहीं कुछ ये जान संस्कार हुआ शादी में जैसे कुछ तिलक करा दिया हाथ में कुछ लगाया इसी बने फिर उसको निकाल दिया विवाह हो गया को, जो वत्र पहना था उस विवाह के समय उस वस्त्र भी पहन कर रखते हैं क्या उन्हें क्या रख दिया जिसको रखना है रखो जिसको फेंकना है फेंको हाथ में कुछ लगाया था कुछ अन्य कुछ किया था उसे फेंक देते है इसी बार जानव को ही फेंक देते है आगे पूछने पड़े पता नहीं जाने हुआ था करके तो जो जाने वो नहीं रखता है उसका भी ओंकार सहित मंत्र जपना उचित नहीं है इसलिए अलग अलग लोग अलग अलग नाम अलग अलग करते हैं कि नहीं जानने वाले दे देते हैं वो प्रामाणिक नहीं है और जपने से प्रत्यय पाप होता है इसलिए कलि युग में इसे धीरे धीरे होता है किंतु अनुचित है तो ओंकार रूप पर ब्रह्म ध्यान करने के लिए कभी को ओंकार शब्द आया पढ़ने देने में कोई आपत्ति नहीं जपने के लिए संन्यासी के अधिकार और पंचाक्षर द्वादशाक्षर अष्टाक्षर मंत्र आदि में ओंकार के बिना भी मंत्र होता है शिव पुराण में पहले से आ जाता है शिवाय नमः नमः शिवाय ये जपने के लिए स्त्री शूद्र के लिए ये कहा गया अब ब्राह्मण क्षेत्र विषय पर भी यज्ञ नहीं रखता तो उसके बराबर हुआ उनके लिए भी शिवाय नमः नमः शिवाय ऐसे जैसे गुरु मंत्र दे देते हैं दीक्षित मंत्र उसमें जपने से शक्ति अपने मन से अथवा निषेध अशास्त्र शास्त्र विरुद्ध मंत्र गुरु देने पर भी शास्त्र विरुद्ध मंत्र है तो जपने से पाप होगा देने वाले को भी पाप होता है जो जपता है पाप होता है और यदि अपने मन से कोई जप करता है अशास्त्रीय नहीं शास्त्रीय तो पाप तो नहीं होगा कितु तो दीक्षित मंत्र में जो इस शक्ति उसमें नहीं, नहीं नहीं तो पाप नहीं होगा किंतु निषिद्ध मंत्र जप करने पर अपने मन से करे अथा गुरु मंत्र दीक्षा लेकर करे तो पाप होता है इसलिए प्रामाणिक मंत्र जो शास्त्र सम्मत है वो जप श्रद्धा का फल अलग है श्रद्धा से श्रद्धा का फल मिलेगा किन्तु निशिद कर्म से पाप जरूर होगा तो भगवान कहते हैं ये ओंकार अक्षर रूप से भी मेरा ध्यान करो ध्यान करने के लिए कोई निषेध नहीं ओम जो शब्द है ये ब्रह्म का प्रतीक है ब्रह्म का वाषिक है रूप से पर ब्रह्म सारे शब्द में पद में आ, आ, ओम इसे अक्षर रूप से है इस रूप से ध्याय अयज्ञान हम जप यज्ञों से जितने यज्ञ इसमें जप का जप है जप में अन्य कुछ करना नहीं पड़ता है ज्ञान यज्ञ तो अलग है ज्ञान यज्ञ सौ अन्य यज्ञ से है श्रेया द्रव्य मज्ञ ज्ञान में परंतवाया ये जो जप यज्ञ है सामान्य अन्य जो ज्ञान यज्ञ छोड़कर अन्य जितने यज्ञ उनसे वो जप यज्ञ जप भगवान का नाम संकीर्तन मानसिक क्रिया जितने मानस कायिक का वाचिक का जितने यज्ञ सौ से ज्ञान यज्ञ शास्त्रात परिज्ञान रूप ज्ञान यज्ञ सै उसके भी ज्ञान यज्ञ है ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मज्ञान से निकृष्ट है शास्त्रार्थ विचार परिज्ञान द्वितीय जो आया यज्ञ द्वादश यज्ञ में से ज्ञान यज्ञ दो आया एक ब्रह्म अर्पण ब्रह्म भी कह करके परब्रह्म ज्ञान को एक ज्ञान यज्ञ का और एक स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ से कह करके ज्ञान यज्ञ कहा गया शास्त्रार्थ परिज्ञान और अन्य जितने यज्ञ द्रव्य थे द्रव्य यज्ञ प्राणायाम आदि यज्ञ है जितने सब यज्ञ जब यज्ञ श्रेष्ठ है इस विषय है ताबरा नाम हिमालय ताबर स्थिर रहने वाले हिमालय पहले शिखर नाम मेरु ताबरा नाम हिमालय शिखर वाले उच्चे में मेरु है अस्थिर रहने वाले पर्वत में हिमालय बहुत बड़े हिमालय स्लोग बोलो महर्षि रामस्मे क्षर योस्वरा हिमालयः अस्वस्थ सर्वृक्षा अस्वस्थ सर्वृक्षा दिवषीण देंषीण नारद गवाणिरथ गर्वाचितिथ सिंको मुनि सिद्धा कपिलो मुनि थ सर्वृक्षाणी च नारदर्भा चित्र रथ सिद्धां कपिलोनी सर्वृक्षाण अश्वत्थ सारे वृक्ष में अश्वत्थ वृक्ष में हूँ और देवर्षिनाम च नारद जितने देवर्षि में नारद श्रेष्ठ नारद रूप से परमात्मा ही है उनका ध्यान करें और गंधर्वा नाम चित्ररथ जितने गंधर्व गंधर्वे चित्ररथ नामक गंधर्व है वो ध्येय परमात्मा रूप से सिद्धान कपिल मुनि सिद्ध में कपिल मुनि है परमात्मा स्वरूप ध्येय है सारे वृक्षों में अश्वत्व रूप से परमात्मा ध्येय है अश्वत्व के लिए शास्त्र में कहा गया मूलत्व ब्रह्म रूपाय मध्य तो विष्णु रूपी ने अग्रत शिव रूपा वृक्ष राजा ते नम अश्वत्थ को नमस्कार करना है ऐसे में नमस्कार करना है मैं बोलूँगा सब बोलना मूलतो ब्रह्मय मूल तो ब्रह्मय मूल तो ब्रह्म रूपा तो ब्रह्मा मध्य <laughs> तो विष्णु <रूपी> <laughs> मध्य तो <बन्छु> रूपिणी मध्य <laughs> <laughs> तो विष्णु <रूपी> <laughs> तो विष्णु <laughs> अग्रता शिव रूपा अग्रता शिव रूपा अग्रतः शिव रूपा अग्रता शिव रूपा वृक्ष राजय ते नम वृक्ष राजय ते नम वृक्ष ते नम वृक्ष तुम आपको वृक्ष आप पे आपको नमस्कार है जो वृक्षराज कैसे मूलत ब्रह्मरूप मूल से तो ब्रह्मरूप आवे मध्य में विष्णु रूप है और में शिव रूप है ऐसे जो वृक्षराज आपको नमस्कार कह करके अशत्य वृक्ष का नमस्कार कभी महात्मा लोग परिक्रमा में चलते गंगा परी के परिक्रमा करते थे रास्ता में चलते कहीं अशत्य वृक्ष आ गया महान को आगे जब जाते हैं बाई तरफ नहीं करना है डाइनी तरफ रखकर जाना होता है यदि आगे पूज्य कोई चलते हैं, उनको जाए अतिक्रम करके जाना कहीं पड़ता है तो गाड़ी चलाने वाले चलाते समय अलग है ऐसे चलते, है। चलते हैं तो उनको बाई तरफ रख करके ऐसा नहीं जाए दाइनी तरफ करके कर जाए मंदिर में परिक्रिया करते समय परमात्मा को बाई तरफ रखते है नहीं दाइनी तरफ परिक्रमा कर करते हैं बाई तरफ रखकर डाईने तरफ से करते हैं जिसको ऐसे करते कलकवाई जी कहते हैं ऐसे होगा और इधर परिक्रमा करते बाई तरफ आ जाएंगे ऐसा नहीं शिव जी की परिक्रमा थोड़े अलग प्रकार है शिव जी परिक्रमा करते समय जहां चनामत जाता है उसको उल्लंघन करना है वहां उससे वापस आकर फिर आना आधा परिक्रमा करता है तो डाइनी तरफ गो है ब्राह्मण है गुरु है पूज्य है तो उनको बाएं तरफ करके नहीं जाना होता है उनको डायनी तरफ कर जाना चाहिए आगे जाना है तो उनको डायनी तरफ बढ़ के वो आगे ऐसे खड़े होते समय भी उनके डायनी तरफ खड़े बराबर ऐसा नहीं उनके बाएं तरफ पीछे ऐसे जो जाते हैं महात्मा बताते थे अश्वत्व रुचाया कोई महात्मा उनको ऐसे घूम करके उधर उकर गये दूसरे महात्मा कहते है तो वेदांत चिंता करते है इतने घूम कर क्यों गया ऐसा सीधा क्यों नहीं गया वो बताए वेदांत चिंतन करते ब्रह्म अद्वितीय ये तो ठीक है और व्यवहार के भेद है व्यवहार में भेद है तो ब्रह्म अद्वितीय कैसे होगा ब्रह्मित होगा तो व्यावहार के भेद रहेगा व्यावहारिक भेद रहेगा तो ब्रह्म अद्वितीय हो सकता है पार्मा के अद्वित ब्रह्म आप व्यवहार कुछ करने पर भी अद्वित ब्रह्म जैसे कोई चाहिए अच्छुत है कुछ परिवर्तन नहीं होता है और ब्रह्म अद्वित तो व्यवहार होगा नहीं होता है बाकी सब तो व्यवहार होता है भिक्षाटन करते समय नारायण हरी कहते हो खाते हो इकट्ठे भोजन करके उस समय ब्रह्मा अदित्य है वो यदि भिक्षाटन करना भिक्षा में भोजन में जो मिलेगा सोखा लेते है क्या जो मिले मिलेगा खा लेंगे देने वाले जो रात को जानते देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए देते खाते वो ठीक है क्योंकि देने वाले जानते ये चीज देना चाहिए ये देना नहीं चाहिए अब कोई जैसे गोबर इतने दे दिया ब्रह्म ज्ञान हो गया तो उसको खाना पड़ेगा कितने ब्रह्म ज्ञान निकाली गोबर इतने खाने लेंगे <coughs> तो वहां इष्टानिष्ट जैसे वेद व्यवहार होता है इसी प्रकार मंदिर हो गुरु हो गो हो ब्राह्मण हो किसी पर उनके ओ, अतिक्रम करने के लिए बाएं तरफ नहीं करें दाइने तरफ करे सम्मान भी जिनको करना है सम्मान भी करना चाहिए सम्मान भी ढंग से करे परमात्मा का ही नमस्कार होता है परमात्मा बुद्धि सम्मान करे तो हानि नहीं लाभ है इसलिए जितने ही सम्मान योग्य है सर, पूज्य है सबको नमस्कार पूजा पूजा अश्वत्व वृक्ष कहीं हो कुछ नहीं करे तो भी परमात्मा का स्मरण करे मन से प्रणाम करे संभव नहीं हो सता सर्वत उसको बाई जाएंगे रास्ता में चलते उधर जाने के रास्ता नहीं वो अलग जहां संभव है तो ऐसे परिक्रमा करते हैं कभी थकना है तो इसमें असदि नहीं थे थकना तो नहीं चाहिए क्योंकि यदि कभी जरूरत पड़े तो असदि पेड़ है उसे दूर जाए लघु संख्या करना कभी थकना रास्ता में कहीं भी हो कहीं भी रास्ता में पड़े तो भी वह सम्मान करे पर ब्रह्म है ब्रह्म रूप है मूल में ब्रह्मा जी मूल्य में मध्यम विष्णु रूप शिव रूप उनका नमस्कार करते हैं श्लोक बोलो अश्वस्थ स्वन भीक्षा श्री चित सिना कपिलो मुनि उच्च श्रव समव समस्वना विधि मृतोद विधिम ऐरावतंगजेन्द्राणरवत गजेन्द्राण नरा नाण नाधिप नाराण च न राधिपम नरा उच्च्रम सम विद्य मा तो गजेन्द्राण नाधिपम उच्च शब सम नाम है इसमें कितने पद है दो है पहला पद क्या है कितने अभी दो पद वाले के प्रश्न पूछते कितने पद है कितने पद जो पूछे उसमें बोलना क्या है प्रथम पद के पद क्या है वे? उच्चव उच्चव उच्च शवसम एक पद अश्वा दुसरा पद अश्वा मध्य उच्चवस विदि उच्चव शब्द क्या प्रातिपिक उच्च उच्च शव यव कीर्ति उच्च्रवस प्रथमा उच्च क्या बनेगा उच्च शवाह दवशम उच्च उच्च शवस उच्च शवस बनेगा अश्व नाम थे उच्च शव नाम का स्व मुझे समझो अश्व ही समुद्र मथन से निकला था अमृत के लिए मथन कर रहे थे अश्व निकला उसका नाम क्या है उच्च शवश विद्यमाम अमृत तो अमृता निमित्त मथन से उद्व हुआ पकट हुआ था उच्चेष उच्चे समझो अर्थात उच्चेष स्वरूप से परमात्मा है उनका ध्यान करें और गजेन्द्रानम ऐरावतम हतीश्वरे अजेन्द्र उन्हें भी ऐरावत समझो हीरावती का आपत्ति और नरानम च नाधिपम मनुष्य में नराधिप राजा इसलिए राजा को भी लोग नमस्कार करते पूजा करते नराधिपम नर मनुष्य में नराधिप रूप से राजा रूप से मैं हूँ इस रूप परमात्मा का ध्यान करें श्लोक बोलो उच्च उच्चेश्ण। समस्या नाम खैरावत ग्राण नाणीपम आयु धानमहम वज्रंग आयु धान वजंग देनु नामस् कामधुक धेनू नामस्म कामधुक प्रजनचास् कंदर्प प्रजन चास् कंदर्प सर्पाणमस्सुकी सर्पाणमस्सुकी आयुधा नमंग वजंगू नामस् कामधुक् जनश्चास्मी खर्प सर्पाणाम आयुधा नाम अस्मि अस्मी दी के अस्थि से बना आयुध जितने शास्त्र वज्र में हूँ धेनु नाम अस्मी कामधुक में वसिष्ठ के गोहे है काम दो, दो बरे काम धुख वशिष्ठ के सारे काम को दोन करने वाले कामधु काम वसिता नाम धेनु नाम अश्मी कामध प्रजन शासमी कन्दर्प काम, ए, काम के जन इता है कन्दर्प रूप में हूं सर्पा नाम अस्मी वासु की सर्प जितने उनमें वासु के नाम के सर्प राज में हूं सर्प और एक आगे कहेंगे नाग आगे बताएंगे सर्प में वासु के रूप से परमात्मा है उनका ध्यान करें वासुकी में अःलोक बोलो आयु नाम वज्रंग देनु नाम से काम धुख सजन चासी कंदर्प सर्पासी वास्क अन्चास्मिन गस्मिन वरुणो यादसाहम वरुणो या यमा पितृण मर्य चास्तरा मरवाचास्माशयमताहम यमाशयमताहम अनतस्वरुण या दसाह पितृण मर्यस् नागाना अंत नागाग में मैं अनंत नाग हूं शेष नागम यादशाम वरुण अहम जल जर देवता उसने वरुण मे राजा हूं वरुण पितृण अर्यमान पितर में अर्यनामक पितृराज में हूं संयमता अहम यम स्वय करने वाले यम में हू जितने स्वयं करने वाले सबसे बढ़कर यमराज यमराज के सामने कोई नहीं यमराज सबसे बढ़कर गे अनंत चापी नागानम ये नाग में अनंत है और सर्प में वासुकी है नाग और सर्प में भेद है कहीं कहीं कहते सर्प को एक शिरी वाले को सर्प कहते और बहुत श्री वाले हो तो नाग कहते कोई व्याख्या नहीं एक सिरसा, एक सिरे वाले और अधिक सिर वाले हो तो नाग पतंजलि सहस्रपण वाले नाग है और कोई श्रीधरा स्वामी कहते नाग है विषय वाले को नाग कहते सभी जाना और जिनका विषय नहीं उनको नहीं श, नहीं सर्प कहते जिनका विषय है उनको सर्प कहते जिनका विष नहीं नाग ऐसे कहते हैं निर्विषाण सिद्ध कहते किंतु नाग में तो प्रसिद्ध है ये सर्पग्रह और एक सिर अनेक सिर सामान्य में तो एक सिरे वाला है किंतु वो अनेक सिरे वाला भी कहीं होते हैं ये तो अनंत नाग है तो अनंत सिर वाला है अनंत समापत्ति ध्यान करने के लिए एकाग्रता के लिए एक अनंत समापत्ति सूत्र अनंत में ध्यान करे अनंत फणे वाले सर्प सामने है ऐसा मन में सोच करके ध्यान करें मन, कर मन एकाग्र नहीं होता है अनंत फण वाले सर्प सामने है मैं उनके सामने बैठकर सर्प के नाम से डर लगता है अथवा चिंतन के सर्प ऐसा रखा है और अनंत फण वाले तो वहां निद्रा आलस नहीं एकाग्र हो जायेंगे मन और अनंत आकाश भी है आकाश का चिंतन करे कितने बड़े आकाश है आकाश जो दिखता है कितने बड़े आकाश है बहुत बड़ा आकाश है कि यहाँ से आगे जो ऊपर एक तरफ एक दिशा में चलेंगे गए रॉकेट से जाएंगे वैज्ञानिकों लोग बड़े बड़े रॉकेट बनाते शीखे कितने दिन जाने के बाद आकाश पूरा हो जाएगा कितने साल जाने के बाद आकाश पूरा होगा पूरा नहीं होता है इसलिए जब कोई सामान्य लोग कहते ये गीता गीता क्या चलेगा आजकल तो लोग चंद्रमंडल पहुंच गए विज्ञान कितना आगे हो गया इस में क्या मिलेगा ये कवि के साथ ये महाभारत रामायण स्कूल लेकर आप बैठे क्या आपको मालूम है क्यों युग बहुत आगे चला गया बहुत तो आगे तो ग्रह चलेगी ग्रहण सब देख लिया रकेट से कभी बहुत जानने वाले वैज्ञानिक लोग और गणितज्ञ सब थे वहाँ ज्ञान यज्ञ करते समय उनको बताते समय ऐसे कहे कुछ लोग ने क्योंकि बहुत वैज्ञानिक है गणित हो जानने वाले इंजीनियर बड़े बड़े थे वैज्ञानिक विज्ञान बहुत आगे चला गया उनको मैं पूछा जितने आगे चला गया वैज्ञानिक लोगों को पता चल गया पूरे आकाश और कितने प्रतिशत उसका ज्ञान हो गया वैज्ञानिक लोगों को कितने बाकी है अर्थात तो कितने प्रतिशत आकाश के कितने प्रतिशत को वैज्ञानिक लोगों ने टिग्री जान लिया उनके मुख्य जो थे जो बनाए थे विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर में वहां ज्ञान एक हुआ था वो क्या एक प्रतिशत वन परसेंट का मतलब निन्यानवे प्रतिशत बाकी है जानने के लिए मैं कहा आपने गणित नहीं पढ़ा है <laughs> गणित बहुत बड़े मैं क्या गणित आपने नहीं पढ़ा है अब क्या पढ़ाते हो इसका अर्थ सौ गुना जब चल जायेंगे तो आकाश समाप्त हो जाएगा नहीं फिर शरीर में खुजलाट हो गया आपने किस परसेंट बताया एक प्रतिशत तो कहा मतलब और सौ गुणा जदि हो जाएगा जितने लोग वैज्ञानिक लोग को जान लिया उसके सौ गुणा करेंगे तो आकाश समाप्त हो जाएगा तो एक प्रतिशत तो ठीक हुआ अभी प्रतिशत तो बताओ फिर मैं क्या बोलो पॉइंट जीरो जीरो जीरो जीरो बोलती जाओ अंत में कहीं वन बोलना <laughs> मतलब जीरो प्रतिशत कहो तो भी ठीक होगा कितने परसेंट हो कहेंगे जीरो परसेंट तब ठीक होगा कहीं वो माइनस इसलिए कि जो भी जाने अज्ञान है मिथ्या जुटा वास्तव तो नहीं जान सकते जितने जाना है भूतभौतिक प्रपंच वास्तव तो स्वरूप का नहीं है क्योंकि आकाश भी उसी सप्ताह में होने से ऐसा करते हैं है पारमार्थी ब्रह्म के लिए हिसाब करेंगे तो न मायने से करना पड़ेगा आकाश भी व्यावहारिक है हाँ ऐसे कोई कुछ कहते हैं किंतु तो कहने वाले को नहीं ये तो प्रामाणिक शास्त्र में श्रीधर की व्याख्या के अनुसार बताया और एक राम है महाचार्य प्रकाश उस शास्त्र में शास्त्र के अनुसार इसे कहा गया बहुत शिविर वाले को ही नाग शब्द से हरे सिर वाले को सर्प शब्द से कहा गया और सिद्धर स्वामी विषय कुछ सर्प है विषय नहीं है दिखने पर भय लग गया किन्तु विषय नहीं है मालूम नहीं सबको तो कौन नहीं जाने पर सर्प देखने सिद्धरते विषय सविषय निर्विषय कहा अनंत यानत याद शाह जलज देवता में वरुण पितृदेवता में अर्यमा है और शैमे करने वाले मैं इसलो को बोलो अनंतस अनंत चासी नरुणो याद शाम पिपीलाम यमा चासी यमा संयमताम प्रलाद्श्चा दैतिया प्रहलादास्म दैत्या काल कलयताल कलयता मृगा मृगेन्द्रोह मृगा मृगेन्द्रोह वैनतेयस् पक्षिण वैनतेयस् पक्षिण वैनत प्रदश दैत्या काल कलयताम मृगेन्द्रते पक्षिणाम दैत्याण ना प्रहलाद नाम का दैत्य में हूँ बड़ा भक्त है द्वितीय दैत्यान वन से होने वाले दैत्य होते हैं काल कलयता में हम कलन हिसाब करने वाले में काल में हूँ काल समय में बाकी कोई गिनती भूल लेगा काल का काल किसकी प्रतीक्षा नहीं करता मैं काल हूँ मृगा नाम मृगेन्द्र हूँ मृग पशु में मृगेन्द्र सिंह अथवा व्याघ्र में हूँ और पक्षिणाम वैनते पुत्र गरुड गरुड़ में हूँ श्लोक बोलो प्रहलाद काला कलयता मृगा न पक्षि पवन पवता पवन पवता शस्त्र श्रृता जशा मकरसमी जषा मकरसतास्ाहवी श्रोतसास्ाहवी पवन पवतामस्मि राम सस्त मृत जहात सामस पवित्र करने वाले में मैं पवन हूँ वायु के द्वारा बहुत पवित्र होता है वायु तो इधर उधर दुर्गंध चल जाता है साफ हो जाता है कभी के हवा से उड़ कर के भी पवित्र करने वाले वायु सबसे शत्रुताम राम शत्रधारी में राम भगवान में हूं झसाना मकर झसे मछली होते मकर आदि होते मकर है मैं हूं बड़ा श्रोत शाम अभी असमी जान अभी बहने वाले जितने श्रोत प्रभाव बहने वाले नहीं जाहनवी गंगा रूप में हूं श्रोत शाम अहनवी श्लोक बोलो अन तम तामी कर ये जो अनंत सै अनंत नाग है वो कह रहा था अनंत फण वाले नाग है उनको में रख करके ध्यान करते क्या एकाग्र होता है ये सातरे में आये अनंत समाप्त तिरुआ और वैज्ञानिक लोग बहुत आगे जाने पर भी जब आकाश के हिसाब से विचार करते अनंत आकाश उसका एक अंश बहुत कुछ भी नहीं है ज्ञान कितने बाकी है कभी कभी बीच बीच में संवाद में कहते है कहीं दूसरे स्थान से कुछ आया उसको देखने से कहते हमारे वैज्ञानिक कैसे बहुत अलग सृष्टि है यहाँ तो सृष्टि सब कुछ है यहाँ जितने बड़े वैज्ञानिक लोग सारे सौर ग्रह नक्षत्र को जान लिया उसके 100 हजार करोड़ गुण जाने के बाद वहाँ कोई इसी प्रकार प्राणियों के जगत हो सकता है या नहीं हो सकता है? है एक या अनेक हो सकते हैं वहाँ के और कुछ अधिक है और किसी विशेष भी बहुत भी कि क्या नहीं हो सकता है वहाँ के मनुष्य इस प्रकार उड़ सकते हैं संभव है असंभव है वहाँ कोई नियम लगाने वाला है यहाँ नियम अपना नियम वहां नहीं चलेगा यहाँ के सुप्रीम कोर्ट भी वहां नहीं चलेगी चलेगी यहाँ के नहीं यहाँ के शास्त्र यहाँ के धर्माचार्य यहाँ के नियम नहीं वहाँ के नियम अलग है हो सकता है ना नहीं हजार करोड़ गुण जाने वाला कोई जगत है संसार है वहाँ के नियम कानून अलग है ये देश में भी कहा देश में भगवान हम कहते रामचंद्र जन, के जन्म अयोध्या में रामायण विदेश में कुछ ताल है वो कहते रामायण तो वहीं बात था वही लंका वही अभी भी सुना होगा हमको याद नहीं रहता विदेश में ही कुछ मानते अभी कई विदेश में ये जिसको हम लोग नहीं मानते विदेश में बहुत लोग उसको मानते हैं कई मानते रामायण घटना महाभारत कुछ कित बहुत घटना को विदेश में कहते है वहां था यहां जिस प्रकार है वशिष्ठ गुफा वशिष्ठ जी की गुफा यहाँ ऋषिकेश सिंह आगे गुफा है उसका नाम वशिष्ठ गुफा किन्तु कितने स्थान में देखेंगे आना वसीठा जी तपस्या की अब वसीठ जी कहा तपस्या किये थे कितने स्थान में तपस्या किए होंगे कहा है किन्तु लोग उनका नाम पर मानते इसी प्रकार विदेश में कहते राम जी का जन्म रावण लंका सब विदेश में कहीं कहते है सुना है कभी इस प्रकार नहीं? है, है न नहीं हाँ है कहीं कहीं देखाते चित्र में दिखाते और कहीं कहीं पे निकलता है संवाद में था। बहुत कुछ बाहर इसे कहते है और संस्कृत का अध्ययन बाहर करते है अभी ये जो अनंत समापत्ति आ गया ना, से है ना विषय अभी अनंत में ध्यान करना है थोड़ी देर कैसे ध्यान करने के लिए आज काल के मे क्या था अहम असीम परम आज ध्यान करना अनंत समापत्ति सामान्य अनंत नाग है फण वाले नाग ऐसा कंध का ध्यान करना अनंत जो अनंत सर्प है बहुत हजार फण वाले सर्प सामने है जीवा ऐसे ऐसे करते हैं ऐसे सामने एकदम जीवंत है और जो ऐसा नहीं कर सकते आकाश का ध्यान करना आकाश कितने बड़े है वो आकाश का चिंतन करना बात जो हाथ ढोल लेते शांत एकांत में रहने पर कुछ शब्द थोड़ा सा आता है अनुभव किसने किया? कान बंद करके कभी किसने बैठा कान बंद कर रहने पर थोड़े समय कुछ शब्द आता है अभी कान की बंद किए बिना यहां यदि थोड़े ध्यान लग जाए तो कुछ शब्द रहता है बाहर का शब्द काम है शब्द एकांत कहीं कमरा में दरवाजा सब बंद कर देंगे तो ऐसे शब्द होगा बिल्कुल पर्वतों के ऊपर चले जाएंगे कोई बाहर शब्द नहीं तो जैसे लगा एकांत गुफा में बैठे तो शब्द होता है यहां भी शब्द होता है अभ्यास करना फिर ख्याल को करेंगे वो शब्द बिल्कुल रहे तो देखो कान में कुछ एक शब्द आता है कोई शब्द नहीं होने पर भी कुछ सुनना पड़ा पड़ेगा जैसे कान बंद किया कान बंद करने पर भी कुछ शब्द होता है उसका अनुभव यहां भी हो सकता है अभ्यास करने से होता है ऐसे थोड़े जैसे ज्य शास्त्र में कहा गया ऐसे करना ही पड़ता है थोड़े थोड़े तो वो उसको क्या कर दे प्रैक्टिकल कर दे थोड़ा पढ़ा फिर उसको कार्य में लगाए कार्य लगा थोड़ा अभ्यास किया शव के बाद मनन होता है मनन का निधि आसन शवर्ण मनन निधि आसन शवण से मनन होता है मनन से निधि आसन होता है और ये ध्यान ये तो ये जो चल रहा है अभी अधम अधिकारी के लिए तो अधम अधिकारी में पहले यही करना है पहले इसे ध्यान करने के बाद थोड़े शुद्ध हो जाए तो व्यापक परमात्मा जगत उत्पत्ति कारण परमात्मा व्यापक उनका चिंतन होगा अभी ध्यान है रोज उसके बाद अहम आत्मा गुणा के सर्वभूतार्श आत्मा से चिंतन होगा और वेदांत श्रवन करते समय मनन करते समय अपने आप निश्चय हो, हो जाता है वास्तुदेव सर्वम सुनने पर अहमअ परम ब्रह्म हमें यदि निश्चय हो जाता है वो वृत्ति ही उसको कहते ब्रह्माकार कार्य वृत्ति निश्चय शब्द से तो कोई भी कह देगा उसका ब्रह्माकार कार्य वृत्ति नहीं कहते और से अपने निश्चय श्रवण मनन करते करते वो हो निश्चय होता है उसके लिए साधन श्रवण बहुत श्रवण करना पड़ता है आवृत्ति बार बार करने पर होता है, है आगे स्लोगो सरगात मध्यम सेवा हम अर्जुन मध्यम सेवा हम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्या अध्यात्म विद्या विद्या वाद प्रवदताम वाद प्रवदता सर्गार मध्यम सेवा हम विद्या विद्या स्वर्गा आदि मध्यम सर्गे सृष्टि सृष्टि के आदि में हूँ उत्पत्ति का कारण और अंत भी परल कारण मैं हूँ मध्य वि में हूँ स्थिति भी मेरे में है। आदि उत्पत्ति स्थिति लय मेरे में आदिर अंत कण से सब कुछ हो गया सारे सृष्टिका ही सबका ही उत्पत्ति तिलय कारणम अध्यात्म विद्या विद्यान जितने विद्या उसमें अध्यात्म विद्या आत्म विद्या जो मुख्य साधन है मुख्य के होने से प्रधान अध्यात्म विद्या बाकी शास्त्र ज्ञान बहुत शास्त्र बहुत ज्ञान शास्त्र कम नहीं है मनुष्य के द्वारा प्रणीत शास्त्र संस्कृत समझने के लिए व्याकरण शास्त्र बहुत बहुत भी व्याकरण पहले बहुत हुए और ये पाणनीय व्याकरण महर्षि महर्षि लोग सनकादि तपस्या कर रहे थे उनको उद्धार के लिए शिवजी स्वयं प्रकट होकर के नृत्य तांडव नृत्य करके अंत में डम्बरू बजाया उसी डम्बरू शब्द से जो अ ईन आदि शब्द निकला उसके द्वारा वेदांत का ब्रह्म ज्ञान उपदेश किया था सनकादि सिद्धों को किसी का उपदेश है मैं बोलूंगा चौदह सूत्र बोलना सब लोगों अ ऊन अ ई ऊण रे ले कर आना चाहिए कौ बोलकर जीवा छोड़ेंगे तो रेक रे अभी शुरू से अ ऊन ऊन रे ले कर ओंग एंग ऐच ईच हरट हरट लण लण यहा मंगण या मंगम झ भय झ भई घस घस जब गढ़ दस जब गढ़ दस खठ था खा तव छठ तव खर छ हल हल ये चौदह सत्रह इसमें अली सबका अर्थ है वेदांत का उपदेश किया सन्न का को और पाणी ने महर्षि को इसी सूत्रों में से इनको माहेश्वर सूत्र कहते माहेश्वर शिव जी से आया इसे से सारे व्याकरण सूत्र बनाया तीन हजार चार हजार में से बाईस कम इतने सूत्र बनाए और इस सूत्र के पर भाष्य लिखने के लिए महर्षि पतंजलि ने भाष्य लिखा अनंत अवतार अनंत अवतार महर्षि पतंजलि ने भाष्य लिखा जिसका नाम महाभाष्य ब्रह्म सूत्र केवल भाष्य है शांकर भाष्य है इनको भाष्य कहते हैं न्याय मीमाषा सौ में भाष्य है वो महाभाष्य उनको नहीं कहते कि पाणिनि महर्षि के व्याकरण सूत्र के ऊपर जो भाष्य महर्षि पतंजलि के द्वारा विरचित उसका नाम है महाभाष्य ये भी छात्र व्याकरण शास्त्र बहुत उसके ऊपर बहुत व्याख्या है जीवन और कोई उसके पीछे पड़े ये व्याकरण शास्त्र जिस प्रकार मीमांसा भी इस प्रकार जैमिन महर्षि की के मीमांसा केवल बार अध्याय सूत्र साबर स्वामी ने भाष्य लिखा कुमार्य भट्ट ने वार्तिका लिखा बहुत विचार न्याय के ऊपर भी इस प्रकार सारे शास्त्र ये तो हो गया आयुर्वेद शास्त्र जो वैद्य शास्त्र वो भी कम नहीं है ज्योतिष शास्त्र भी कम नहीं है ज्योतिर्विद्या में बहुत शास्त्र है बहुत इतने विद्या में इतने हो जाते तो ठीक गणना करके निर्णय कर लेते इसी समय मरण होगा एक ज्योतिष निर्णय करके गए अमुग दिन मरण होगा करके कहीं कुछ मानते तीर्थस्थान में मृत्यु से लाभ होता है फल होता है तो तीर्थस्थान में मरने के लिए गए किंतु मरण नहीं हुआ नहीं हुआ तो फिर आगे के इतना हिसाब गलती होगी फिर दो हिसाब करके ठीक समय बताकर गए और दोबारा जो बता कर गए ठीक उसी समय मरण हुआ गलती हो सकते ना हिसाब समय अपने कुछ जोड़ते हैं हिसाब करते तो गलती कभी हो जाती है उनकी गलती हो गई थी कि दूसरे बार ठीक कर गया समय ठीक समय बताया ठीक समय में मरण हुआ ये ये शास्त्र है ये जो सामुद्रिक का विद्या है ये सामुद्रिक विद्या यहां की विद्या है ईसु को पढ़ने के लिए कोई कैंट नाम के बड़े आकर के यहां पढ़ करके मनुष्य के पास पढ़ करके सामुद्रिक विद्या जाकर के अपने विदेश में वो किया अभी उसके पुस्तक सब करके यहां लोग पामिस्टी कहते उसके पुस्तक पढ़ते हैं आयुर्वेद यहां सीखा वहां जाकर के इसे कहीं जीवन में पढ़ा था कोई जाकर हाथ दिखाया और इंग्लिश में कहा कि ये हाथ तुम्हारा नहीं है भाई ये क्या है मैं मेरा वह यह हाथ तुम्हारा नहीं है रूपया बहुत उत्ता दिया था वो कहा नहीं तो हमारे रूपया वापस कर दो बोला ठीक ले लो ये हाथ तुम्हारा नहीं है फिर वो जाते समय रास्ता में एक्सीडेंट हुआ हाथ उसका कट गया पांच वो फिर वापस आया डॉक्टर थोड़ा कुछ करके एक हाथ बता तो दिया आपने जो बोला था वो ठीक है रूपया देकर के माफी मांग कर हाथ तुम्हारा नहीं मतलब ये तुम्हारे ये जाने वाला ऐसे कुछ कट गया ऐसे ऐसे कुछ कुछ इतने एकदम सटीक बता देता बिल्कुल समय समाप्त होने वाला ऐसे बता दिया कुछ ऐसे वो उनके पुस्तक पढ़ करके सामुद्रिक विदा भी पढ़ने वाले अपने यहां के पुस्तक तो कहीं उपलब्ध है तो मिलेगा नहीं पर, मिलने पर ही कोई पढ़ेगा नहीं संस्कृत में होगा उसकी व्याख्या हो तो कहीं व्याख्या छठी की व्याख्या है या नहीं किंतु वो इंग्लिश में उसके अनुवाद की पुस्तक में मिल जाता है इंग्लिश उसका अनुवाद पुस्तक उसको पढ़ते हैं <laughs> इसी प्रकार सारे विद्या बहुत विद्या है सारे विद्या में जितने विद्या है सब अविद्या के अंतर्गत है एक वेदांत शास्त्र ज्ञान अध्यात्म विद्या मोक्ष देने वाले अन्य सब विद्या है धर्म देने वाले काम देने वाले फल देने वाले आरोग्य देने वाले बहुत विद्या है काम नहीं है ज्योतिष शास्त्र भी काम नहीं है आयुर्वेद शास्त्र भी कोई कम नहीं सामुद्रिक हस्त यह दिखना और उसमें भी ज्योतिष में बहुत भेद है गणित फलित आदि बहुत है आवाद प्रबदता मोहम जो शास्त्र विचार होता है तीन प्रकार शास्त्र विचार होता है वाद जल्प वितंडा वितंडा कथा है अपना मत कुछ नहीं जो कहता उसको खंडन करना कुछ लोग होते खंडन करने उनका खंडन करना उन्होंने अपना मत तो कुछ नहीं और जल्प कथा अपना मत कहेंगे दूसरे मत का खंडन कर अपने मत स्थापना करेंगे और एक होता है वाद कथा उसमें दोनों परस्पर विचार करते प्रश्नोत्तर होता है वहां उद्देश्य नहीं रहता दूसरे को परास्त करना और पर अपने जीतना तर्क जल्प कथा में क्या रहता है अपने मत स्थापना करे और दूसरे का खंडन करें दूसरे को पराप्त कर दे हम जीत ले और बीतना कथा में दूसरे को बंद करो कई बोलते हैं खंडन करो और तुम बताओ तो हम नहीं हम हमारा कोई मत नहीं वितना। तो शास्त्र में आया जल्प कथा बीतना कथा ये दोनों साधक मुख्य को नहीं करना चाहिए वितना कथा तो नहीं करनी चाहिए और अपने में जीत लाए उसको हराते दे ये भी करने की जरूरत नहीं किन्द कथा है वो आवश्यक है वाद कथा कहा होती है गुरु शिष्य में जो कथा है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं अर्जुन प्रश्न करता है ये भी वाद कथा में गुरु शिष्य में जो कथा है पठन पाठन ये भी वाद कथा है शिष्य में आपस में विचार करना वह भी वाद कथा है तो कथा में बा प्रबद्धता वाद जल्प वितरण कथा में ये वाद कथा है क्योंकि वाद कथा किसके लिए तत्व निर्णय के लिए वहां जीतने के लिए नहीं तत्व निर्णय के लिए, लिए आपस में प्रश्न उत्तर होने पर संशय समाधान होता है तत्व तो तो निर्णय होता है वही वाद रूप में अर्थात वाद रूप से परब्रह्म है जहाँ शास्त्रार्थ चिंतन होता है शास्त्रार्थ निर्णय करने के लिए ज्ञान यज्ञ होता है उस ज्ञान यज्ञ में वाद कथा है, परब्रह्म वास्तव होते हैं, जो ज्ञान यज्ञ होता है यही वाद कथा है उसमें शास्त्रार्थ परिज्ञान के लिए विचार होता है कभी कोई पूछता है कोई उत्तर देते है अर्जुन पूछता है भगवान उत्तर देते है और बताने वाले कभी आचार्य बताते शिष्य पूछते हैं शिष्य को कभी आचार्य पूछते हैं ये जो वाद कथा है ये वाद रूप से परब्रम्ह हुआ है उसको भी परमात्मा का भी ध्यान करें ये सत्संग में बैठ करके पर ब्रह्म हुआ वा स्वयं वाद रूप से विद्यमान है ऐसा भी ध्यान करें करे ध्यान करे ना केवल हे वाद रूप से भगवान हे श्लोक सर्गा नाम मध्यवाहम अर्जुन अद्यात्म विद्या विद्याता अक्षरास् अक्षराणस्वंद सामक अहमेवा क्षय कालो अहमेवा क्षय कालो दाता हम विश्व मुख दाता विश्व मुख अक्षरामस्म द्वंद्व सामिक कालो दाता विश्व मुख अक्षराम उसे पहले कहा था ओंकार पद में अक्षर में अकार अकार वही सर्वाभा अ ऊ में पहला अकार पहले के समास में द्वंद्व समास राम, लक्षन। राम दुंद समासे। दुंद समासे से लक्षण से राम लक्ष्मण राम लक्षणाभ्याम नम ये द्वंद्व समास्व समासनो पदार्थ प्रदान होता है राम भी लक्ष्मण राम लक्षणाभ्याम नम नमस्कार राम जी को या लक्ष्मण जी को दोनों को दोनों कहे रामेश्वराय नमः रामेश्वराय नमः में राम को नमस्कार है ईश्वर को नमस्कार है। है, एक, एक ही दोनों शिव जी को राम ईश्वर रामेश्वर ये तत्पुरुष समाज का नहीं तो राम जी के ईश्वर हो गए शिव जी शिव जी को नमस्कार है। बोलना नहीं बीच में राम से ईश्वर रामेश्वर सच्ची समास करेंगे तो ईश्वर होगी शिवजी और एक बहुबरी समाज होता है बहुब्री समाज में लंबोदरम लंबोदराय नमः लंबम उदरम यशंबोदर पेट जीन्स का लंबा बड़ा है कौन है गणेश लंबोदराय नमः वहां लंबो अर्थ प्रधान नहीं उदर भी प्रधान नहीं गणेश प्रधान भी अन्य पदार्थ प्रधानम राम ईश्वर यस्य बहुबरी करेंगे राम ईश्वर यश्य स रामेश्वर रामे जी ने क्या ईश्वर और रामेश्वर कहेंगे तो शिवजी जी हे रामेश्वर रामेश्वर शिवी तो है किंतु ईश्वर बड़े कौन हुए राम जी बड़े हुए राम ईश्वर यश्य करेंगे तो रामेश्वर शब्द का तो शिवजी जी है किन्दु राम बड़े होंगे राम से ईश्वर षी समाज करेंगे तो रामेश्वर का तो शिव जी होंगे किन्तु बड़े कौन होंगे शिव जी देखो समाज में कैसे भेद हो गया एक ही रामेश्वर भगवान जो रामेश्वर दर्शन करते हो रामेश्वर है बहुबली समाज करो ष्ठी समाज करो वही रामेश्वर है किंतु आप यदि बहुबली समाज समझोगे राम जी बड़े होंगे और यदि षठी समाज हो तो शिवजी बड़े होंगे कहते हैं वहां राम जैसे रामेश्वर प्रतिष्ठा होने के बाद विचार हुआ कोई भक्त ऐसे कल्पना कर दे रामजी और शिव जी शिव जी कहते राम ईश्वर वश्य हमें आपका ही ध्यान करता हूं रामजी राम कहते मैं आपका कि प्रतिष्ठा की के आपकी पूजा करने के लिए राम से ईश्वर आप मेरे ईश्वर हैं शिव जी कहते मैं आपका ध्यान करता हूं राम बहु समान राम जी कहते नहीं बहू भी नहीं सठी समाज तत्पुरुष समाज हमें ही प्रतिष्ठा की मैं आपकी पूजा करने से फिर अन्य देवताओं को कहते हैं रामचर सो ईश्वर एक राम ईश्वर कर्मधारे जो राम है वो ईश्वर है फिर सब नम पार्वती पते हर हर महादेव सब लोग ने इसी को स्वीकार कर लिया क्या हुआ जो राम वो ईश्वर है राम जी कहते थे मैं आपकी पूजा करता हूँ आप मेरे ईश्वरी राम से शिवजी कहते हैं मैं आपका ध्यान करता हूं राम ईश्वर यश्य आप ही मेरा ईश्वर ही ये राम को बड़ा कहते हैं राम जी शिव जी को बड़ा कहते हैं अपने आप को बड़ा कोई नहीं कहते बड़ा तो ही हो जो दूसरे को सम्मान करता है राम जी कहते आप बड़े शिव जी कहते आप बड़े सब देवताओं ने कहा दोनों बराबर है हमारे सामने शाम जो राम वो ईश्वर है कर्मधार करने से बड़ा कौन हो दोनों बराबर हो गए अरे अन्य समास में कोई बड़ा होता है पूर्व पदार्थ प्रदान उत्तर पदार्थ प्रदान अन्य पदार्थ होता है किंतु द्वंद्व समास में दोनों पदार्थ प्रदान तो होता है राम को भी नमस्कार लक्ष्मण को नमस्कार है इसलिए में में समास में मैं द्वंद्व समाज रूप हूं और मैं अक्षय काल रूप में हूं जिसका नाश नहीं होता है और मैं धारण पोषण करने वाले दाता भी मैं हूँ सरवर मेरा सब गुरु मेरा मुख है सारा जगत तो का विदाता अर्थात तो कर्म फल देने वाले दाता करता धारण पोषण करने वाले क्या अपने कर्म फल देकर धारण पोषण करते कर्म फल देने वाले मैं ही हूँ श्लोक बोलो अक्षरा रामकार रोशनी द्वंद्व सासिक्षय तो मुखः मृत्यु सर्वरस्ाह मृत्यु सर्वरस्व भविष्यता मुद्दव भविष्यता श्रीर्वाक् नारीण की श्रीवाक् नारीण स्मृतिर्मधा धृति क्षमा स्मृतिर्मधा धृति क्षमा मृत्यु सर्वरचा भविष्य में धा देते क्षमा कोई बीच में पहले पहले बोलते तो ऐसा नहीं करना सौ में विघ्न होता है पाप होता उससे मिलकर बोलना है मैं बोलता हूँ उसके साथ बोलना जब ये पहले नहीं बोला सौ के साथ मिलकर बोलना नहीं बोल पाते तो चुप रह जाओ कोई बात नहीं किन्तु मध्य में नहीं बोलना मृत बोलो सारा मृत मधु भविष्य के बोलते समय बीच में थोड़ा व्यवधान देकर बोले सब मिल जाते हैं चलते समय छोटा सब कर चलेंगे तो बहुत जोर से चलेगे तो क्या आगे चल जाएगा तो सब लोग दौड़ नहीं पाएंगे आपके साथ इसे थोड़ा धीरे धीरे चल कर उनको मिला मिलाकर चले और जो बिल्कुल धीरे थोड़ा आगे चले जो आगे जा सकता है धीरे आगे आप बोल सकते हैं ये स्लोग हम कब बोलते हैं तो इसके ये अर्थ नहीं कि आपको बोलना नहीं आता बोलना बहुत आता है आप लोग सब को सबको बहुत बोलना आता है मैं जो कहता हूँ एक साथ मिलकर कैसे बोलना है कहीं उच्चारण में शुद्ध हो जाए आपका उच्चारण शुद्ध हो तो आपका उच्चारण सीख करके कोई अपने अशुद्धि को दूर करे और साथ मिलकर बोलने का भी आना चाहिए यह भी गुण है भजन करने में सदगुण है कि साथ मिलकर करके कहीं भजन करते समय मिलकर भजन करना हमें दौड़ पाए कर आगे दौड़ जाना वो तो वहां जहा प्रतियोगिता होते है ना स्पर्धा कौन आगे दौड़ है दौड़ चला गया बच गया पुरस्कार मिलेगा यहाँ कोई पुरस्कार मिलेगा न नहीं आगे चले गया पिछड़े गया तो दो सही इसे बोलते समय कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए पूरा सौ का नहीं हुआ बीजे बोल दिया ऐसा नहीं जो लोग सब मिल करके नहीं बोलते हैं ना वो सारा जीवन भर सुधार नहीं कर पाते है ये भी कुछ लोग का है वहां भी कुछ एक दो है उनका स्वभाव है सब के साथ मिल नहीं पायेंगे मिलकर बोल नहीं पाएंगे आगे दौड़ तो जाएंगे कुछ लोगों का ऐसे इसलिए थोड़ा अभ्यास करना चाहिए ऐसे दुर्गुणा नहीं रहे जो सब कुछ बोलते हैं उनके साथ मिलकर बोलना अभ्यास करें हाँ बोलो मृत्यु सर्व उद्भव भविष्य नीण स्मृति में क्षमा मृत्यु सर्वहसा मृत्यु भगवान भास्कर के दो दो प्रकार कोई धन आदि ले लेने वाला कोई प्राण लेने वाला भगवान कहते सरोवर कहते धन भी ले लाता है प्राण हरण तो करने में सब प्रलय काले में सब हरण कर लेते हैं मृत्यु सरोम उद्भव भविष्यताम जो आगे कुछ होने वाले उत्कर्ष में हू जिनको आगे कुछ अभ्युद उत्कर्ष प्राप्त करने वाले उनका उत्कर्ष रूप परमात्मा है सदगुण रूप परमात्मा उत्कर्ष रूप आगे कुछ सदगुणों को प्राप्त करेंगे स्वर्ग को प्राप्त करेंगे अथवा पर प्राप्त करेंगे भविष्यताम जिनके आगे कल्याण होने वाले उनके लिए एक उत्कर्ष की योग्यता में मैं उद्धव उत्कर्ष रूप में हूँ और कीर्ति वाग च कीर्ति श्री वाक स्मृति मेधा धृति क्षमा ये नारी ये धर्म के पत्नी है कीर्ति आदि गुणाभिमानी से देवता है कीर्ति श्री वाक स्मृति मेधा आदि धर्म की पत्नी है स्त्री नाम मैं देती क्षमा आदि रूप में हूँ स्त्री में और इसमें से कुछ एक प्राप्तगण से लोग हो जाता है कीर्ति दा, है लक्ष्मी है स्मृति है मेधा धैर्य क्षमा ये सब सदगुण है हाँ श्लोक तो बोलो मृत्यु सर्वह भविष्य श्रीवाक् नारीण ना, स्मृति क्षमा बृहत्सा तथा सांना बृहत्सम तथा सांना गायत्री छंदम गायत्री छंद मासा मार्गशीर्षो मासाना मार्गशीषो मृतूना कुसुम कर मृतूना कुसुम सामना गायत्री छंद साम माना मादशिशो मृतूना कुसुमा सामना बृहत साम सामना में प्रधान बृहत नाम सांत तो प्रधान श्याम में अलग अलग शाम का नाम ही बृहत नामक शाम शाम में साम, हम गायत्री सारे छंद में गायत्री छंद में हूं गायत्री छंद को श्रेष्ठ गया मासना मार्ग से शोहम द्वादश मास मार्ग से पौष मार्ग फालगुन चैत्र वैशाख जेष्ठ आषा श्रावण भाद्र आसन्या कार्तिक मार्ग श्रेषिश होता है अग्राहण कहते मार्ग श्रेष्ठ है अब कहीं किसी अन्य प्रकार भी कहते हैं ऋतु नाम कुसुमा कर ऋतु कुसुमा कर कुसुम पुल पुष्प पुष्प के खान वसंत ऋतु में से उसी रूप से मेरा ध्यान करे श्लोक बोलो बृह साम तथा सामना गायत्री छो ओम पूर्णमिदं पूर्ण पूर्ण पूर्णस्य पूर्ण पूय पूवावशिष्य शांति शांति शांति